और मेरे साथ महामंत्र के शबरन के लिए अपना मानस तैयार करें। करेंो arihan <tries> ta एसपणमोरो पणषनु च मंगला पढ़ मोई मंगलम जय बोलो देवादिदेवे खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज एक प्रमाण सागर जी महाराज की परम प्रयाग मुनवर्षि विराट सागर जी महाराज की मुनि संघ की, की। शिष्य ने गुरु से पूछा गुरुदेव धर्म की शुरुआत कहां से होती है गुरु ने उत्तर दिया स्वयं की पहचान से धर्म की शुरुआत कहां से होती है जवाब दिया गया स्वयं की पहचान से दूसरा प्रश्न पूछा उसकी परिपूर्णता कैसी होती है तो उत्तर दिया स्वयं की उपलब्धि से मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं स्वयं की पहचान से स्वयं की प्राप्ति का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है संत कहते हैं कि तुम धर्म के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो आप कौन है आपको पता है यह प्रश्न पूछो अपने आप से पूछो मैं कौन हूं मनुष्य को सब का पता है लेकिन खुद का कोई पता नहीं यहां जितने बैठे हैं सबके नाम और पते हैं है कि नहीं नाम और पता सबका है लेकिन किसी को खुद का पता नहीं है मैं आपसे पूछूं, आप कौन क्या जवाब होगा फट से जबान पर कोई नाम आ जाएगा लेकिन विचार करने की बात है ये नाम हमारे जीवन से कब से जुड़ा जब हमने जन्म लिया एक दिन परिवार के लोग एकत्रित होकर हमारा एक नामकरण कर दिए और हमें उस नाम से संबोधित किया जाने लगा मैंने अपने आप को इस नाम के अनुरूप मानना शुरू कर दिया ये नाम कब तक रहेगा जब तक ये जीवन है कई लोग तो अपने एक जीवन में ही कई नाम बदल देते हैं जीवन के बाद यह नाम खत्म व्यक्ति से अगर उस बात किया जाए तो अपने रूप की बात करता है रूप क्या है जन्म के समय तुम्हारा रूप कुछ और था आज कुछ रूप और है और थोड़े दिन बाद तुम्हारा रूप कुछ और हो जाएगा किस रूप की बात करते हो अभी जहां हो उससे 25-50 साल पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा नंग धलंग मिट्टी में खेलता हुआ एक शिशु और थोड़े पीछे जाओगे तो माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ विकासोन्मुख एक भ्रूण और अभी जहां हो वहां से 25-50 बरस आगे जाकर देखोगे तो तुम्हे दिखाई पड़ेगा लाठियों के सहारे हाँपता का चलता हुआ एक अवृद्ध है और थोड़ा आगे देखोगे तो तुम्हे नजर आएगी सुलखती हुई चिता जिसमें तुम्हारा ये सुंदर सलोना रूप धू धू कर स्वाहा होता दिखाई पड़ेगा कहा नाम कहा रूप किसे तुम अपना मानो संत कहते हैं कि मानत की तुम्हें नाना रूपों से नाना नामों से संबोधित किया जाता है ये है सच है कि तुम अनेक रूपों को धारण करते हो लेकिन सच्चे अर्थों में न ना नाम तुम हो तुम हो न रूप तुम हो अनाम अरूप स्वरूप तुम हो तुम अनाम हो अरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप है कभी उसकी पहचान हुई मनुष्य को ये बाहर की काया दिखती है ये बाहर का शरीर दिखता है ये देह दिखता है संत कहते ये काया तुम नहीं हो ये जड़ है ये शरीर तुम नहीं हो तुम अशरीरी हो ये देह तुम नहीं हो तुम विदेह हो कभी ऐसी बात मन में समझ में आई क्या मैं ये शरीर हूं या शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी है वो मेरी है मैं कौन हूं ये सवाल पूछो अपने आप से पूछो मैं कौन हूं कभी अपने मन से सवाल पूछने की कोशिश की अध्यात्म का चिंतन तभी प्रारंभ होता है जब मनुष्य को स्वयं के प्रति उत्सुकता प्रकट होती और उस स्वयं के प्रति प्रकट होने वाली उत्सुकता के परिणाम स्वरूप जब मनुष्य स्वयं की पहचान करता है तो सच्चे अर्थों में उसकी चेतना का जागरण होता है तीन प्रकार की आत्माएं होती है एक प्रसुप्त आत्मा दूसरी जागृत आत्मा और तीसरी प्रबुद्ध आत्मा प्रसुप्त आत्मा जागृत आत्मा और प्रबुद्ध आत्मा प्रसुप्त आत्मा कौन जिसे अपनी कोई पहचान नहीं जो गाढ़ नींद में सोया हुआ है जिसे अपने होने का कोई पता नहीं आपने कभी अनुभव किया कोई व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोता है उस घड़ी उसे कोई सुदबुद्ध होती है घड़ी उस उसे कोई सुदबुद्ध होती है होती है क्या नहीं सो रहा है जितनी देर सोता है उतनी देर खोया रहता उसे अपने होने का भी पता नहीं चलता संसार के अधिकतर लोग मोह की गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं वे सब प्रसुप्त है दूसरे श्रेणी के वे लोग हैं जिन्हें जागृत आत्मा की संज्ञा मैंने दी जिन्हें यह पता है कि ये संसार मोह का प्रपंच है और ये मोह ही मेरे दुख का कारण है जिन्हें यह भी मालूम है कि मैं शरीर को धारण करता हूं पर मैं शरीर नहीं हूं शरीर से भिन्न हूं लेकिन फिर भी 24 घंटे शरीर में अनुरक्त है नींद तो खुल गई पर बिस्तर से उठे नहीं नींद खुल जाने के बाद भी जो विस्तर का त्याग न करे पहले की अपेक्षा बेटर है पर बहुत अच्छा नहीं जानने के बाद भी जो मानने को तैयार न हो वो दूसरे श्रेणी के हैं और तीसरे श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें हम प्रबुद्ध आत्मा कहते हैं जो न केवल जानते हैं अपितु मानते भी हैं नींद खुलने के साथ ही जो विस्तर को त्याग दे वो प्रबुद्ध आत्मा स्वरूप की पहचान होते ही जो उसे पाने के लिए उत्प्रेरित हो उठे वो प्रबुद्ध आत्मा जिसके जीवन में संतत्त प्रकट होता है अपने भीतर झांक कर देखो तुम्हारी स्थिति क्या है गहन सुसुप्ति में तो नहीं जी रहे हो मैं कौन हूं विचार करने की बात अपने आप को पहचानने की बात है कैसे पहचानू बहुत कठिन एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा महाराज आप लोग आत्मा की बात करते हैं अध्यात्म की बात करते हैं कोई ऐसी प्रक्रिया बताएं जिससे वो दिख जाए हमने कहा देखो लोक में कई चीजें ऐसी होती है जिसका फंक्शन दिखता है वो खुद नहीं दिखती फंक्शन दिखेगा खुद नहीं दिखेगी बस उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है कैसे ये पंखा चल रहा है चल रहा है ये लाइट जल रही है जल रही है जल रही है जलता जलती भी लाइट और चलता हुआ पंखा आपको नजर आता है आ रहा है जलती हुई लाइट और चलता हुआ पंखा आपको नजर आ रहा है लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये लाइट और ये पंखा किससे चल रहा है किससे चल रहा है जो ये वायर गई है उससे वायर भी दिखाई पड़ रही है लेकिन चल किससे रहा है हा? पावर से वो पावर नजर आता है जबरदस्त करंट है इधर भी वो पावर उस पावर को केवल फील किया जा सकता है भले पुराने जमाने की बात है जब बिजली नई नई आई थी और भारत के कुछ बड़े शहरों में ही थी एक व्यक्ति के मन में बिजली देखने की सनक चढ़ी वो गांव से शहर में गया और कहा भैया हमको बिजली दिखाओ कहा देखो भाई ये लाइट जल रही है ये पंखा चल रहा है ये बिजली बोले फिर बेवकूफ बनाया ये लाइट को बल्ब को दिखाया बोला ऐसा लट्टू मेरा बच्चा ना चाहता है और पंखा तो बोले हमारे यहाँ ऐसी पवन चक्की के रूप में पंखा चलता रहता है बोले देखो ये तार है इसमें लाइट है बोले फिर बेवकूफ बना है इसपे तो हम रोज कपड़ा सुखाते हैं हम बिजली देखने आए हैं किराया खर्चा करके आए हमको बिजली दिखाओ अब कैसे दिखाया जाए बिजली उसने कहा भैया तुमको बिजली देखना है तो आज हम तुमको बिजली दिखाते हैं पर बिजली आंख से नहीं दिखती छू के देखनी पड़ती कैसे भी दिखाओ साहब हम देखेंगे आंख से नहीं दिखती क्या हुआ हम छू के देखेंगे वो ले गया और हल्के से अर्थिंग की वायर को टच करने के लिए कहा कि इसको तुम टच करो और जैसे ही उसने टच किया हल्का सा शौक लगा झंझनी आई समझ में आ गया बिजली क्या है बिजली क्या है बिजली क्या है बंधुओं मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं आत्मा की क्रियाएं प्रत्यक्ष है पर आत्मा तो केवल अनुभव है वो अनुभव हमें खुद को करना होगा अपने प्रति हमें झांकना होगा अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा अच्छे अच्छे लोग भी अपने को जानने के लिए प्रयास नहीं करते अपने को जानो अपने आप को पहचानो बातें भले आत्मा की कर ले लेकिन आत्मा से जैसा अनुराग और आत्मा के प्रति जैसी दृष्टि होनी चाहिए वैसी विरलों में होती बहुत पुरानी बात है मैं रामटेक में था 1993। की एक सज्जन आए हुए थे बड़ी गहरी तत्व चर्चा करते थे घंटों बैठ के तत्व चर्चा करते तत्व चर्चा में बड़ा रश आता आनंद आता उनकी बातचीत की टोन से मुझे लगा कि यह मारवाड़ी है तो मैंने उनके एक सवाल का जवाब मारवाड़ी लहजे में दे दिया अब जैसे ही मेरे मुंह से मारवाड़ी निकली उनका तत्व एक तरफ धरा रह गया मारवाड़ी प्रेम जाग गया तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया मारवाड़ी प्रेम जाग गया और उसने बीच में ही बात को रोकते हुए पूछा महाराज थे कठका हो? महाराज थे कठका हो मैंने उलट कर पूछा थे कठका हो? महाराज थे कठका हो मैंने उलट कर पूछा थे कठका हो महाराज मैं तो बिकानेरसु आयो मैंने कहा बिकानेरसु आया बिका पहले बिका पहले तो मैं हरियाणा रेड़ो बोले हरियाणा रेड़ा बिका पहले महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो मैंने पूछा बिकप पहले तब वो चक्राया मैंने पूछा बिकप पहले तो कहा महाराज बिक पहले का तो माना पत्तो कोनी बिका पहले का तो माना पत्तो कोनी तो मैंने कहा भाया जब थाना थारो ही पत्तो कोनी तो मारो पत्तो जानर का से तुम्हें अपना पता नहीं तो मेरा पता जानकर क्या करोगे समझो क्या है मेरा पता अपने आप को पहचानो तू चेतन यह देह अचेतन यह जल तू ज्ञानी मिले अनादि यन ते बिछड़े ज्यो पै अरु तुम चेतन हो यह देह अचेतन है यह जड़ है तुम ज्ञानी हो दोनों एक दूसरे से अलादी से मिले हुए हैं यत्न करके दोनों को अलग अलग किया जा सकता है जैसे पै और पानी दूध और पानी मिलकर एक एकमेक हो जाते हैं लेकिन एक एकमेक होने के बाद भी दोनों का स्वरूप एक नहीं होता स्वरूप जुदा जुदा है थोड़ा प्रयास किया जाए तो दूध और पानी को पृथक पृथक किया जा सकता है शरीर और आत्मा में ऐसा एक हो गया है जो लगता है कि दोनों एक में है, अलग हैं ऐसा प्रतिभाषित ही नहीं होता लेकिन संत कहते हैं एक जैसे एक साथ है जरूर पर एक नहीं है दोनों का स्वरूप अलग अलग है यदि तुम इसे पहचान लो और थोड़ा प्रयत्न करो तो दोनों को भिन्न भिन्न किया जा सकता है लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए वो पाल दृष्टि होनी चाहिए अपने आप को पहचानने का मतलब अपनी आंख से अपनी आंख को देखना क्या कहा अपनी आंख से अपनी आंख को देखना आप इन आंखों से सारी दुनिया को देखते हो बल्कि सच तो यह है कि जो कुछ भी देखते हो आंख से ही देखते हो लेकिन कभी इन आंखों से आंखों को देखने का प्रयास किया किया? नहीं किया थोड़ी देर करके देख लो देखो ये आंखें सबको दिखाती है पर खुद को नहीं देख पाती संत कहते अपने आप को पहचानो मतलब अपनी आंख से अपनी आंख को देखो महाराज आपने तो बड़ी उल्टी बात बता दी ये असंभव साकार हमारे लिए क्यों रख दिए नहीं अपनी आंख से अपनी आंख को देखना कठिन है निश्चित कठिन है असंभव नहीं जिन्हने भी खुद को पहचाना है वे अपनी आंख से अपनी आंख को देख करके ही पहचाना है और तुम्हें भी स्वयं की पहचान करना है तो अपने आंख से अपनी आंख को देखने की क्षमता पानी होगी महाराज कैसे पाए बहुत कठिन है थोड़ा ट्राई करो तो देखिए एक बार एकाग्रह होकर महाराज क्यों टाइम वेस्ट कर रहे होना जाना कुछ नहीं है कठिन लेकिन नहीं मैं कभी कठिन बात नहीं बताता आपको पता है लोग कहते हैं महाराज बहुत सरल बोलते हैं, मैं सरल ही बोलता हूँ अपनी आंख से अपनी आंख को देखना बहुत कठिन है और मेरे हिसाब से चलो तो अपनी आंख को अपनी आंख से देखना बहुत सरल है देखना चाहते हो कौन कौन देखना चाहते हाथ उठा देखो इसमें भी पूरे हाथ नहीं उठ रहे महिलाओं के तो आधे ही उठ रहे हैं। बहुत होशियार लोग है सोचते महाराज कहीं फंसा न दे मैं आपसे कहता हूं अपनी आंख को अपनी आंख से देखना चाहते हो तो उसका सबसे सरल उपाय है कुछ मत करो आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ अपनी आंख से अपनी आंख को देखता पाओगे बोलो गलत बोला जब आईने के सामने खड़े होते हो तो अपनी आंख से अपनी आंख को देखते हो कि नहीं देखते हो देखते हो बस मैं इतना ही कहता हूं सच्चे देव देवशास्त्र गुरु वो दर्पण हैं जिनके सामने खड़े होने पर तुम अपनी आंख से अपनी आंख को देखने में समर्थ हो जाते हो यानी अपने आप की पहचान करने में समर्थ हो जाते हो स्वयं की पहचान को ही सम्यक दर्शन कहा है और इस सम्यक दर्शन के बाहे निमित्त में मूलतः सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम है प्रारंभिक भूमिका में व्यक्ति को सीधे आत्म साक्षात्कार नहीं होता उसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में शरणागत होना पड़ता है उनके शरण में आने के बाद उसके भीतर एक आध्यात्मिक पिपासा जागती है और वह पिपाशा उसकी चित्त की धारा को मोड़ती है उसका चिंतन बदलता है अंदर की मोह ग्रंथी टूटती है तब सम्य दर्शन होता है ये जयपुर है जोहरियों की नगरी है है ना? जोहरी का बाजार ही एक है, है ना? जोहरी का बाजार ही एक बाजार में जोहरी एकाद होते हैं लेकिन धन है जयपुर जिसमें पूरा बाजार ही जोहरी बाजार है जोहरी किसको बोलते हैं जिसे कांच और कंचन के भेद की परख हो जिसे कांच कंचन की भेद की परख हो वही जोहरी बनता हर कोई जोहरी बन जाए हो सकता है क्या नहीं तो जोहरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा संसार के सारे संयोग जड़ है काच के भीता भाती है और मेरे भीतर का आत्म तत्व चेतन है वो कंचन तत्व है उसको मैं पहचानू कैसे पहचानू जब तक मैं उनका संसर्ग नहीं करूं जो जिन्होंने आत्म तत्व को जाना है पहचाना है तब तक आत्मा की पहचान मुझे हो ही नहीं सकती एक जोहरी था उसका इकलौता बेटा था बेटा क्या था एकदम निखट्टू पिता ने सारे जीवन अपने बेटे को राह पर लगाने का प्रयास किया लेकिन उसके सारे प्रयत्न निरर्थक रहे वो अपने बेटे को रास्ते पर नहीं लगा सका मरते समय उसने अपने मित्र से कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपनी संपत्ति का अनाप शनाप व्यय करना शुरू कर दिया उड़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई और जब उसकी संपत्ति समाप्त होने को हुई तो उसके सारे साथी भी उससे किनारा काटने लगे एक बार उसे कुछ रुपयों की सख्त आवश्यकता पड़ी तब उसे ख्याल आया कि मेरे पिता ने कहा था कि बेटे जब तुझे रुपयों की सख्त जरूरत हो तो घर के तहखाने में एक पिटारा पड़ा है उसे बेचना और उसे बेचना तो केवल अपने चाचा के यहां बेचना जो अपने मित्र को, जोहरी के मित्र को बेटा चाचा कहता था बोले चाचा के यहां बेचना और किसी के यहां मत बेचना बेटा तहखाने में उतरा उसे रत्नों का एक पिटारा दिखाई पड़ा बोला, देखा पिटारा फूल था बहुत प्रफुल्लित हुआ और सीधे चाचा के यहां पहुंचा कहा चाचा ये रत्न है। आज मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटे जब तुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता हो तब इसे बेचना और केवल अपने चाचा के यहां बेचना मैं आपके पास आया हूं इसका जो भी बाजार मूल्य हो मुझे देने की कृपा करें पहली नजर में जोहरी ने सब कुछ जान लिया जोहरी बड़ा अनुभवी था उसने कहा बेटे एक काम कर अभी बाजार के भाव अच्छे नहीं है इन्हें तो तू अपने घर रखा बेटे अभी बाजार के भाव अच्छे नहीं है एक काम कर तू इन्हें घर रखा जब और तुझे जितने रुपयों की जरूरत है मुझसे ले जा जब बाजार सुधरेगा तब इन्हें बेच देना जोहरी के इस व्यवहार से बेटा बहुत प्रभावित हुआ जोहरी ने उसे रुपया उसके आगे करते हुए कहा कि बेटे रुपया ले जा अरे काम कर तू दिन भर फ्री रहता है थोड़ी देर दुकान पर आकर बैठ जाया कर जोहरी का यह आत्मीय व्यवहार उसे बेहद प्रभावित किया और उसने अपनी तरफ से सम्मति प्रकट की कि ठीक मैं कल से दुकान पर आकर बैठूंगा दुकान पर आकर बैठा रत्नों के आदान प्रदान को देखकर धीरे धीरे धीरे धीरे उसके मन में उसके अंदर रत्नों को परखने की क्षमता आ गई और कोई छ महीने बीते इस मध्य व्यक्ति एक पक्का जोहरी बन गया और एक दिन अवसर पाकर उसके चाचा ने उससे कहा बेटे आज बाजार का दाम अच्छा है जाओ उन रत्नों को लेकर आ जाओ बेटा खुशी खुशी घर गया तह खाने में उतरा पिटारे को खोला पर यह क्या उसकी आंखें फटी रह गई उसने एक रत्न को उठाया और देखा और नीचे गिरा दिया दूसरे को उठाया नीचे गिरा दिया करते एक, एक को उतारते उतारते पूरा पिटारा खाली हो गया खाली हाथ मूल पास पहुंचा जैसे ही वो वो पहुंचा इससे पहले कि वो कुछ कहे, उसके चाचा ने पूछा बेटा वो रत्न क्यों नहीं लाए रत्न कहा ला? चाचा बहुत शर्मिंदा हूं वो रत्न थे ही कहा जो मैं उन्हें यहां लेकर आता वे तो सब कांस थे मैंने उन्हें फेंक दिए चाचा वो रत्न थे ही कहा जो मैं उन्हें लेकर आता हुए तो सबके सब, के सब थे मैंने उन्हें फेंक दिए पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई चाचा आपने तो उस दिन पहले ही नजर में सब कुछ पहचान लिया था छह माह तक आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा उसी समय आपने मुझे बता दिया होता तो छह माहों में मैं अपनी कुछ व्यवस्था कर लेता जोहरी ने जो जवाब दिया बहुत अनुभवपूर्ण था बोला बेटे उस वक्त मैं तुझे कुछ भी बताता तो तुझे भरोसा नहीं होता तो यही सोचता कि चाचा मेरी मुसीबत का गलत फायदा उठाना चाह रहे उस वक्त मैं तुझे कुछ भी बताता तो तुझे भरोसा नहीं होता तू यही सोचता कि चाचा मेरी मुसीबत का गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं मैंने सोचा अभी तुझे उपदेश की जरूरत नहीं है आंखें देने की जरूरत है छह महीना तू मेरे संसर्ग में रहा पक्का जोहरी बन गया अब मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तो कुछ नहीं खोया बहुत कुछ पाया है एक जोहरी कभी भूखा नहीं सोता जा अपने आप को पहचान और अपना सही मूल्यांकन कर। बात आप समझ रहे होंगे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ रतन की परख पाना चाहते हो तो जोहरी बनो और जोहरी बनने के लिए आपको जोहरी का संसर्ग करना होगा देव शास्त्र और गुरु आपके लिए निमित्त है देव शास्त्र गुरुओं इसके लिए निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का आधार ये है उनके संसर्ग में रहोगे तुम्हें कुछ नहीं अपनी स्वरूप की पहचान होगी और जब तक स्वरूप की पहचान नहीं उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं संत कहते हैं आप बहुत अच्छा पत्र लिखो ले शाही से पत्र लिखो बहुत अच्छा मजबून हो लिफाफे में डाल करके उसे डिस्पैच भी कर दो, और दोजने वाले, वाले का कोई पता ना लिखो वो पत्र कहां पहुंचेगा क्या हो गया पत्र बहुत बढ़िया संदेश बहुत अच्छा आपने लिखा लिफाफे में डाला और पोस्ट भी कर दिया डिस्पैच भी हो गया पत्र कहाँ पहुंचेगा बोलो हाँ बंद करवा देखो मैं आप सबसे कह रहा था कि पत्र को आपने डिस्पैच कर दिया सब कुछ किया लेकिन पता लिखने भूल पता लिखना भूल गए जिस लिफाफे पर पता नहीं होता वो पत्र हमेशा घूमता ही रहता है जिस मनुष्य को खुद का पता नहीं होता वो संसार में हमेशा घूमता ही रहता है घूमते रहे हैं अलादिशे आज तक का अतीत हमें यही बताता है सब को जाना अपने आप को नहीं जाना अपने आप को पहचानो और जब जानोगे जिस दिल अपने आप की पहचान हो जाएगी फिर धीरे धीरे पर का मोह छूटेगा और मोह छूटते ही फिर स्वयं रमने की स्थिति आएगी कबीर दास की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है अपन पौ आप हु आप लोग भगवान की स्तुति करते हुए भी बोलते हैं मैं भ्रम्यो अपन पौ विशर आप अपनायो विधिफल पुन्न पाप आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जानवार मैं भ्रम्यो अपन पौ विषर आप आज तक इस संसार में मैं भटका हूं तो किस लिए भटका हूं अपन पौ अपने पौ यानी अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण मैंने अपने आप को भुला दिया मैं कौन हूं और मेला क्या है इसकी मुझे कतई पहचान नहीं रही और कर्म के उदय से जो शुभ अशुभ संयोग मुझे मिले मैंने उसे ही अपना मान लिया शरीर मिला उसे अपना माना संपत्ति मिली उसे अपना माना संतति जुड़ी उसे अपना माना ये संसार के जितने भी संयोग है उसे अपना मानकर मैं उसमें ही रमा रहा पर सच्चाई ये है कि ये सब न मैं हू न मेरे हैं कर्म के संयोग के कारण मुझसे जुड़े हैं पर हैं मुझसे सब के सब जुदे जुदे पृथक पृथक भिन्न भिन्न मैं नहीं जाना इसलिए मेरे अंदर परमेष अनिष्ट बुद्धि हुई इसी के कारण मेरे मन में उत्पन्न आकुलता है।, है जैसे मृग मरीच का में सूर्य की किरणें पड़ने के कारण रेत पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को लहराता हुआ सरोवर मानकर मृग भटकता जाता है भटकता जाता है पर वह प्यासा ही मरता है पानी नहीं मिलता क्योंकि जहां पानी है ही नहीं वहां मिलने वाला क्या है वो तो केवल रिफ्लेक्शन है जो भ्रम है पर उस भ्रम को यथार्थ मानने के कारण मृग सारी जिंदगी दौड़ दौड़ कर प्यासा मर जाता है संत कहते हैं संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब इसी भ्रम जाल में उलझे हुए हैं इसी भ्रम के कारण भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन के यथार्थ का पता नहीं मैं कौन हूं कबीर दास की बात मैं आप सब से कर रहा था मैं भ्रम्यो अपन पो विशर आप अपन हो आप हो विश्रो मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिर अपन पौ आप ही विश्रो जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम ते भूख मरो अपन पौ आप ही विश्रो वैसे ही गज फटिक सिला मनी आन अरो अपन पो आप जो केहरी बपु निरख जाम कूप जल प्रतिमा जान परो अपन पो आप ही कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो अपन पो आप ही विश्रो स्वरूप से अनभिज्ञ रहने वाले भ्रांति में फंसे संसारी प्राणियों के लिए संबोधते हुए कबीर कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को खुद ही भूले हो बहुत सारे उदाहरण दिए दो उदाहरण आपके बीच इस प्रसंग में रखना चाहता हूं जैसे श्वान काच मंदर मह भरम ते भूक कहते एक कांच के महल में कुत्ता कहीं से घुस गया महल बंद था कुत्ते ने जब चारों तरफ देखा तो उसे हजारों कुत्ते दिखे और थोड़ा वो घबराया और जब अक्षर ऐसा होता है जब आदमी खुद डरता है तभी दूसरों को डराने की कोशिश करता है जो निडर होता है न डरता है ना डराता है जो डरा रहा है धमका रहा है समझ लो अंदर से खुद डरा हुआ है तो जब देखा कि चारों तरफ कुत्ते हैं घबराया जोर से भौंका, उन कुत्तों को डराने के लिए पर जैसी हैं भौंका, एक साथ हजारों कुत्ते भौंक पड़े वो कुत्तों पर झपटा हजारों कुत्ते उस पर झपट पड़े कहते हैं वो कुत्ता वहीं भौंक-भौंक करके मर गया सुबह जब दरवाजा खुला गया देखा वो कुत्ता मरा पड़ा था न केवल मरा पड़ा था उसका शरीर कई जगह से छत दीक्षत और लहू लुहान हो चुका था सवाल है सवाल है कि उस कुत्ते को किसने मारा आ? किसने मारा आ? बस संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में भी जितने आघात हैं वो कोई दूसरों के नहीं है तुम उन पर आरोप लगाते हो तुम निमित्त को कोसते हो सच्चे अर्थों में तुम्हारा सारा दुख तुम्हारे ही द्वारा सृजित है तुम खुद अपने भ्रम से उसे उत्पन्न करते हो जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे सारे दुख दूर हो जाएंगे स्वरूप को पहचानते ही मनुष्य का भ्रम टूटता है और भ्रम टूटते ही दुख और उद्देग शांत हो जाता है एक बहुत पुरानी बात याद आ गई एक किसान था खेत पर काम करते करते उसे एक कांच का टुकड़ा मिला उसने उठाया वो आईना का टुकड़ा था उसने जिंदगी में कभी आईना देखा नहीं जैसे उसमें निहारा तो उसे अपनी छवि दिखाई पड़ी तो सोचा अरे ये तो मेरे पिताजी की सूरत से मिलती जुलती सूरत है कहीं स्वर्ग लोग से वही तो नहीं आ गए हमारे खेत में उतर गए और बड़ा खुश था अपने पिता का बहुत सम्मान करता था श्रद्धा रखता था उस कांच के टुकड़े को घर लाकर एक अलमारी में रख दिया और और सुबह से से जब भी निकलता अपने पिता पिता के के दर्शन के भाव उसमें अपना प्रतिबिंब देखता मेरे मुझ पर बहुत खुश हैं उनसे बड़े हंस हंस कर बात करता वापस बंद कर देता चाबी अपने पास रखता शाम को आता तब भी यही काम करता जब उसे फुर्सत मिलती उसे देखने की चूक नहीं करता उसकी पत्नी ने देखा ये क्या कर रहा है बार बार बार बार ये करके करता क्या है पूछा क्या देखते हो बोले कुछ नहीं बोले कुछ तो होगा किसको रखा बोले कुछ नहीं कहते निषेध में जिज्ञासा का भाव होता है जब पति ने मना किया तो इसके मन में शंका जगी मामला कुछ गड़बड़ है और एक दिन पति जब खेत पर काम करने के गया पत्नी ने चुपके से ताला तोड़ा और कांच में देखा तो उसे उसको अपनी छवि दिखाई पड़ी अच्छा ये मामला है इस चुड़ाई के चक्कर में फंसा मामला ये है इस चुड़ाई के चक्कर में फंसा अभी मैं हिसाब लेती हूं तम तम आ गई दरवाजे पर आकर बैठ गई पति बेचारा थका हारा आया बोली कि पहले उस चुड़ेलन को घर से बाहर निकालो तब तुम्हें अंदर एंट्री मिलेगी कौन सी चुड़ेलन मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूं उसको बाहर निकालो अरे भाई बताओ तो सही कौन सी चुड़े किसकी बात करे वो ही जिसे अलमारी में बंद करके रखे हो अरे वो कोई चुड़ेलन उलेन थोड़ी है वो तो मेरे पिताजी है स्वर्ग से है अच्छा तुम्हारे पिताजी कहा चलो मैंने अपने आंख से देखी उसमें तो चुड़े बैठी थी बोला हमको दिखाओ गया खोला दोनों ने एक साथ कांच को देखा दोनों का एक साथ प्रतिबिंब उभरा दोनों का प्रतिबिंब उभरा उसने कहा देख इसमें पिताजी हैं बोला अच्छा मुझे क्या पता है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था ये तो कहा लेकिन सच है जो स्वरूप को नहीं पहचानता उसके जीवन में भ्रम होता है और जो स्वरूप को पहचानता है उसके मन में कोई भ्रम नहीं होता तुम्हारे दुखों का कारण मूलतः भ्रम है उस भ्रम का निवारण हो शास्त्र गुरु का सानिध्य उसमें निमित्त बनता है उस निमित्त को पाकर हमारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका हो मैं चाहता हूं आज इस पहले प्रवचन की श्रृंखला में आज तो मैं केवल भूमिका बना रहा हूं सबसे पहले हमारी दृष्टि सही हो निर्मल हो चिंतन की धारा मुड़े अपने आप को पहचानने के प्रति हमारी दृष्टि आए यह हमारा प्रयास होना चाहिए सम्यक दर्शन की भूमिका कहते हैं कि मनुष्य की दृष्टि के परिवर्तन से ही सृष्टि में परिवर्तन आता है अगर आपकी दृष्टि सही तो आगे के सारे काम सही और दृष्टि गलत तो सब काम गलत आपने देखा एक मटका अगर उल्टा रखा जाए तो उसके ऊपर रखे जाने वाले सारे मटके उल्टे ही रखने पड़ते हैं पड़ते हैं ना और नीचे का मटका अगर सीधा हो तो उससे ऊपर रहने वाला हर मटका सीधा सीधा और सीधा ही होता है मैं आपसे चाहता हूं आपका पहला मटका सीधा हो जाए बाकी तो सब सीधा होता ही रहेगा अपने मटके को सीधा करना है अभी तक तुम्हारी वृत्ति उल्टे मटके की तरह रही है इसलिए धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करने के बाद भी उसका अवांचित परिणाम नहीं मिला मटका सीधा हो हमारी दृष्टि सही हो अपने आप को पहचानने की दृष्टि हमें करनी है और एक सम्यक दृष्टि जो स्वयं को पहचानता है उसके जीवन में क्या विलक्षणताएं आती है मैं उसकी चर्चा आप सब से अगले आठ नौ दिनों में करूंगा हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा गया कि सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित होता है वो मद रहित जीवन जीता है और वो आठ अंगों से युक्त होता है तथा किसी भी प्रकार के मूलताओं से जुड़ा नहीं होता यह सम्यक दृष्टि के आठ अंग ऐसी विलक्षणताएं हैं जो हर मनुष्य के जीवन में वैशिष्ट उत्पन्न करती है मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन को दुख और द्वंद से मुक्त करके जीना चाहते हैं और अपने व्यवहार को सरल सहज और सालीन बनाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में दर्शन के आठ अंगों की आप सब से चर्चा करूंगा आप बहुत गंभीरता से उन्हें सुनना एक एक दिन एक एक अंग की चर्चा होगी हो सकता है किन्हीं अंगों की दो दिन भी चर्चा हो लेकिन मैं चाहूंगा कि उस पर आपकी दृष्टि हो आज में आपसे केवल उन आठ अंगों की चर्चा करना चाहता हूं अति संक्षेप में ऐसी जिसे आप ध्यान रखेंगे तो आठों दिन की वार्ता समझने में आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे शरीर में आठ अंग है और एक अंग भी कमजोर होता है तो शरीर का फंक्शन खराब हो जाता है आपको अपने शरीर के आठों अंगों का ख्याल रखना होता है ऐसे सम्यक दर्शन के भी आठ अंग है शरीर के आठ अंगों का आप हमेशा ध्यान रखते हैं अगर शरीर के अंगों की गतिविधियों के साथ आप अपने के अंगों को ध्यान में रखेंगे, तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी पहले दर्शन के के आठ अंगों नाम को समझ लें। निशंकित अंग का मतलब है मन में किसी प्रकार की शंका या भय न होना निष्कांक्षित सांसारिक पदार्थों के प्रति आदर और आकांक्षा का भावना होना निर्विचिकित्सा धर्म और धर्मी जनों के प्रति किसी भी प्रकार का ग्लानि का, घृणा का नफरत का भावना रखना, आत्मिक प्रेम रखना और और फिर अमूर्ध किसी भी भय, प्रलोभन, दबाव वश, उन्मार्ग के प्रति न झुकना और फिर पांचवांग है उपगुहन किसी धर्मात्मा जनों के द्वारा किए गए दोष को प्रचारित न करना स्थितिकरण यदि कोई किसी कारणवश मार्ग से डगमगाता है तो उसे सहारा दे स्थिर करना वास्तल धर्मी जनों के लिए अपने हृदय को खोल कर रखना और प्रभावना जिन मत की यथासम्भव प्रभावना प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना ये आठों अंग शरीर के आठ अंग से जुड़े हैं थोड़ा मेरे हिसाब से देखिएगा जब आप सड़क पर चलते एक बार रास्ता देख लेते हैं तो आपका दाहिना पैर बेखटके आगे बढ़ जाता है और जब दाहिना पैर आगे बढ़ता है तो बायां पैर बिना किसी अपेक्षा और आकांक्षा के उसका अनुकरण कर लेता है यही है निशंकित और निष्कांक्षित अंग रास्ता देख लिया बढ़ चलो जब भी अपना दाहिना पैर उठाओ जितनी निश्चिंतता से अपना पैर उठाते सोचो में धर्म के मार्ग में इतना निश्चिंत हो सका कि नहीं बाया पैर जब आकांक्षा रहित होकर आगे बढ़े तो सोचो मेरे मन की वह अपेक्षाएं शांत हुई कि नहीं तीसरा निर्विचिकित्सा ग्लानी न करना शरीर के ग्लानीजनक रूप को देखकर के भी घृणा करने की जगह आत्मा के गुणों से अनुराग रखना अपने बाए हाथ को देखो बाएं हाथ से आप अपने शरीर की सब प्रकार की अपवित्रताओं को साफ करते हो करते हो और जिस समय शरीर की अपवित्रता को साफ करते हो मन में कोई ग्लानी या घृणा का भाव आता है बस जब भी पाए हाथ का यूज करो सोचो किसी धर्मी व्यक्ति के शरीर के ग्लानीजनक रूप को देखकर मेरे मन में घृणा तो नहीं आ रही अगर किसी व्यक्ति के शरीर को देख करके मेरे मन में घृणा आ रही है तो समझना अभी मैं अपने एक अंग को खो रहा चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि मार्ग से प्रभावित ना होना यानी अपना अंग है पीठ पीठ फेर मुंह फेर लिया पीठ दिखा दिया अब हमको उससे कोई मतलब ही नहीं या मूर्ध है इसकी बात है उपगुहन शरीर में कटी प्रदेश को लोक में सदैव ढांक कर रखा जाता है उसे किसी भी स्थिति में सामान्यजन जन अनावृत नहीं रखते खुला नहीं छोड़ते तो जैसे आप लोग अपने कटी प्रदेश को सदैव ढांक कर रहते हैं कहते हैं अपनी जांग नहीं उघाड़नी चाहिए तो आप अपने कटी प्रदेश को सदैव ढांक कर रखते हो ऐसे ही किसी धर्मात्मा के द्वारा कोई दुर्बलतावश दोष हो जाए तो उसे ढांक कर रखना यही तो वह अंग है स्थितिकरण कोई कमजोर हो चलने में असमर्थ हो तो अपना दाहिना हाथ उसके आगे बढ़ा दो और हाथ पकड़ करके उसको साथ ले चलो ये तुम्हारा स्थितिकरण अंग है फिर है हैत्सल्य का मतलब जब हमारा मन किसी के प्रति प्रेम से आपूरित होता है तो आप उसे हृदय से लगा लेते हैं बस धर्मी के प्रति अपने हृदय को खोल कर रखना वात्सल्य है और अंतिम अंग है शरीर का मस्तक ये हमारे आन मान मर्यादा का प्रतीक है इसे हमेशा ऊंचा रखते हैं सिर कटा सकते मगर सिर झुका सकते नहीं ये मस्तक का कभी अपमान नहीं होना चाहिए और जितना भी काम होता वो दिमाग से ही होता है तो बस जिन शासन के गौरव को सदैव ऊंचा बनाए रखने का ख्याल रखना यही सम्यक दर्शन का प्रभाव की प्रभावना है तो ये प्रभाव ना अंग है ये आठ अंग की झलक मैंने आपको बताई इन आठों अंगों की चर्चा आने वाले दिनों में क्रमवार तरीके से होगी आज यद्यपि कार्यक्रम समय से थोड़ा